शू टॉक गिरे हमारा सुनम नंबर नाइन शिविर का अंतिम दिन है और इसलिए यहाँ से विदा होने के पूर्व कुछ थोड़ी सी जरूरी बातें आपसे कह देनी आवश्यक है लेकिन इसके पहले कि मैं उन्हें कहूँ एक दो प्रश्न और जो महत्वपूर्ण हैं और छूट गए हैं उनकी भी चर्चा कर लेनी उचित होगी फिर भी कुछ प्रश्न छूट जाएंगे तो मैं निवेदन करूँगा कि जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जिनकी चर्चा की गई यदि उनको ठीक से सुना गया होगा तो जो प्रश्न छूट जाएं, उनका भी उनका भी विचार आपके भीतर पैदा हो सकता है बहुत से प्रश्न समान हैं, थोड़ा बहुत भेद है और जो जो उनमें प्रतिनिधित्व करने वाले प्रश्न थे उनको चुन के मैंने अपने विचार आपसे कहें। सबसे पहले एक सबसे फिजूल प्रश्न है उसको ले लूं ताकि उससे छुटकारा हो जाए। वो वो दिन से मैं उसे फेंक देता हूं वो फिर कोई लिख के भेज देता है फिर उसे अलग कर देता हूं फिर भेज देता है फिर जब ऐसा लगा होगा कि मैं फेंकते ही रहूंगा तो फिर मुझसे आज दो चार लोग आके निवेदन भी कर गए कि उसका तो उत्तर मुझे देना ही है तो उसकी सबसे पहले ताकि उससे निपटारा भी हो जाए उस झंझट से छुट्टी भी हो और फिर हम और कुछ जो जरूरी बातें हैं वो कर सकते वैसे मैं फिजूल कह रहा हूं वैसे कई को लगेगा कि बहुत सार्थक है मुश्किल से कोई होगा जिसको फिजूल लगेगा क्योंकि हमारे मस्तिष्क जिस भांति काम करते हैं उन्होंने बहुत सी निरर्थक बातों को बहुत सार्थक और बहुत सी सार्थक बातों को बिल्कुल निरर्थक समझ रखा है पूछा है कि राजनीति के संबंध में मेरे क्या विचार हैं? है उसमें टालता रहा क्योंकि सच में तो मैं राजनीति को जानता नहीं हूं तो विचार क्या होंगे कोई संबंध मेरा नहीं है लेकिन आप सबका संबंध है इसलिए सोचता हूं कि विचार कर लेना उस पर भी उपयोगी होगा क्योंकि कुछ जानता नहीं हूं इसलिए बहुत तो नहीं कह सकता है छोटी सी कहानी कहता हूं और उसी कहानी से आप समझने की कोशिश करना कि मेरे क्या विचार हो सकते हैं वो कहानी भी कल किसी ने मेरे पास भेज दी है उसी के आधार पर कहता हूं वो प्रश्न भी किसी का है और कहानी भी किसी ने भेजी है हालांकि कहानी ठीक वैसी नहीं बची है जैसी उन्होंने भेजी है कहानी में बहुत फर्क करने पड़े हैं और तब वो आपके काम की हो पा रही है एक अमावस की रात में घनी अंधेरी रात में एक उल्लू एक दरख्त पर बैठा हुआ था अंधेरी रात थी दो छुछुंदर दरख्त के नीचे किसी पोल में रहते होंगे वो निकले डरे हुए से कोई उन्हें देखना ले कोई पकड़ना ले तभी उल्लू ने ऊपर से कहा हुचुंदरों ने समझा कि ये उल्लू क्या अंग्रेजी बोलता है हालांकि कोई भी उल्लू देसी भाषा बोलना पसंद नहीं करते इसलिए शक में कोई आश्चर्य नहीं था छचुंदरों ने भी बहुत से अखबार देखे और पढ़े सुने थे इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो भी समझने लगे थे उन्होंने समझा ये पूछ रहा है कौन हू समाई पूछ रहा है कौन छचिंदर तो वैसे डरे हुए थे निकलते वक्त तो उन्होंने देखा अंधेरे में भी कौन देख रहा है और किसने पूछा कौन तो उन्होंने पूछा क्या आप हमको देख रहे हैं उल्लू ने फिर कहा हु लेकिन छचिंदरों ने समझा कि यू उन्होंने कहा कि तुम अरे हम तुम्हें भली भांति पहचानते हैं तो बहुत गबरा गए उन्होंने कहा क्या, क्या आपको अंधेरे में दिखाई पड़ता है अंधेरे में तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता सतयुग में ऐसा होता था कि कुछ लोगों को अंधेरे में दिखाई पड़ता था सर्वज्ञ होते थे त्रिकालज्ञ होते थे अंधेरे में देखने वाले लोग होते थे अब यहां कलयुग में कहा कि अंधेरे में किसी को दिखाई पड़ता हो उल्लू फिर कहा हु छतुंदर ने समझा कि वो कह रहा टू वो दो ही छचुंदर थे वो तो घबरा गए निश्चित ही कोई सतयुगी पुरुष शायद धर्म की हानि हो गई है इस कारण अवतार लेके मौजूद हुए उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और कहा कितना अच्छा ना हो कि आप सब राज का कारोबार संभाल लें यहां तो सब गड़बड़ हुआ जा रहा है सब राज्य का कारोबार आप संभाल लें तो कितना अच्छा ना हो वो गए और उन्होंने अपने राज्य के एक मंत्री को जाके निवेदन किया कि अब राज के नेता के लिए किसी को खोजने की जरूरत नहीं एक ऐसे प्रज्ञाशील व्यक्तित्व को हम खोज के आ गए हैं जो न केवल अंग्रेजी बोलना जानता है बल्कि अच्छी अंग्रेजी बोलना जानता है और अगर भारत के बाहर जाए तो बहुत से विश्वविद्यालय उसको डॉक्टर देंगे इसमें कोई शख्स नहीं और भी बड़े आश्चर्य की बात है उसे अंधेरे में दिखाई पड़ता है और जिसको अंधेरे में दिखाई पड़ता है उसके हाथ में अगर मुल्क हो तो सब ठीक अपने आप हो जाएगा अंधेरे में दिखाई पड़ना मंत्री अभी अभी चुना गया एक गधा था ऐसा नहीं था कि उस राज्य में और लोग नहीं थे लेकिन गधों के अतिरिक्त कोई मंत्री बनने को राजी नहीं हो रहा था वो भी नया नया चुना गया था पढ़ा लिखा तो नहीं था इससे बहुत प्रभावित हुआ कि अंग्रेजी भी बोलते हैं और अंधेरे में भी देखते हैं तब तो जरूर मैं चलूं उनकी परीक्षा करूं और अगर ये बात सच है तो क्यों ना उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए वो गया और अपने दो चार साथी मंत्रियों को भी ले गया उसी वक्त वो गए राज्य के लिए नेता की जरूरत थी उन्होंने जाके पूछा कुछ प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछने में उनको वैसी दिक्कत हो गई जैसे मंत्रियों को किसी का इंटरव्यू लेते वक्त होती है कि क्या पूछे उत्तर देने वाले की दिक्कत तो दूर है तो पूछने वाले की भी दिक्कत होती है कि क्या पूछे तो उन्होंने जाके पूछा क्या आप बता सकते हैं हमारे पास कितने छछुंदर बैठे हैं उल्लू ने कहा हु चतुद्र ने कहा देखो कहा ना उसने टू कथे ने कहा उत्तर तो बिल्कुल साफ दिया अंधेरे में उसको दो चुंदर दिखाई पड़ रहे हैं ने पूछा हमारे कितने कान हैं उसने कहा हु फिर उन्होंने समझा टू कहा इस आदमी को क्या इसको क्या अंधेरे में दिखाई पड़ता है और अंग्रेजी भी बिल्कुल साफ बोलता है तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप कृपा करें और राष्ट्रपति हो जाए उल्लू तो राजी हो गया कौन उल्लू राजी नहीं हो जाएगा वो वापस लौटे कहा कि कल दोपहर में आपका स्वागत होगा ओथ शर्मनी हो जाएगी वहीं फिर आपको शपथ ग्रहण हो जाएगी कल दोपहर आप आ जाएं राजभवन आ जाएं फिर गए तो रास्ते में एक लोमड़ी मिल गई वो पत्रकार थी उससे उस मंत्री महोदय ने कहा राष्ट्रपति तो मिल गए अब देश का भाग सुधर जाएगा न केवल वे अंग्रेजी जानते हैं बल्कि अच्छी तरह अंग्रेजी जानते हैं हो सकता है इंग्लैंड में ही पैदा हुए इतना तो तय है कि वो किसी साहेबी खानदान से संबंधित है और फिर बड़ी बात यह है कि उनको रात में दिखाई भी पड़ता है और मुल्क में अंधेरा भारी है जिसको रात में दिखाई पड़ता है वो तो नौ का खेकर ले जाएगा यही तो कठिनाई है कि रात में किसी को दिखाई नहीं पड़ता और मुल्क में घना अंधेरा है लेकिन लॉमडी तो पत्रकार थी उसने जरा तर्क उठाया उसने कहा इसका क्या पक्का भरोसा कि जिसको रात में दिखाई पड़ता हो उसको दिन में भी दिखाई पड़ता होगा लेकिन सभी गधे हंसने लगे वो जो सब मंत्रिमंडल था वो सभी हंसने लगा उसने कहा कैसे पागल हो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बातें कह रहे हैं अरे ये तो सीधा तर्क है जिसको रात तक में दिखाई पड़ता है उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ेगा ये तो सीधा तर्क की बात है सीधा गणित है जिसको रात में दिखाई पड़ता है उसको दिन में तो दिखाई पड़ेगा ही जिसको रात तक में दिखाई पड़ता है वो सब हंसने लगे उस लोमड़ी की बात तो टाल दी गई दूसरे दिन उल्लू सद के चला लेकिन तब दोपहर थी सूरज ऊपर था अब उसकी बड़ी मुसीबत हो गई उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है वो किसी तरह चल रहा है तो वो धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि टकराने का डर था लेकिन लोगों ने कहा कि ठीक राष्ट्रपति जो ना कितनी गंभीर चाल से चल रहा है कितना जरूर कुलीन है किसी अच्छे परिवार का है चाल देखो कितनी धीमी आहिस्ता कितनी गंभीर वो गंभीर चलता हुआ वो अपना डरा हुआ है क्योंकि अब उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ रहा है बहुत थोड़ी थोड़ी झलक मिल रही है आंखें उसकी झपी जाती है लेकिन वो अपने को साधे हुए संयत चाल ढाल सब संयत वो वहां पहुंचा उन सब ने स्वागत किया उसको मालाएं पहनाई वो उस राज्य का राष्ट्रपति हो गया अब तो वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा दिन का वक्त था दोपहर तेज थी देर तक धूप पड़ने से और देर तक फूल मालाएं और फोटोग्राफर और उनके फ्लैश लाइट की चमक उल्लू बड़ी दिक्कत में पड़ गया उसको अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था अब वो किसी तरह वापस भाग के अपने घर पहुंचना चाहता था कि जंजर से छूटे और अंधे होने का पता न चल जाए वो चला तो अब जब नेता चला तो उसके पीछे सारे जानवर चले सारा मंत्रिमंडल चला अब उल्लू को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है वो गड्ढों में गिर पड़ता है रास्तों के उल्टे सीधे हिस्सों पहुंच जाता है तो उसके पीछे उचक कुचक के वो जानवर भी गिरने गिरने लगे जिनको दिखाई पड़ता था क्योंकि जहां नेता जाता है वहां अनुयायी जाते हैं और जब उनको चोटन लगने लगी और टांगे टूटने लगी तो सुल्लू ने कहा घबराओ मत ये तो बनते हुए राष्ट्र में अनेक मुसीबतें आती ही हैं और अनेक चोटें आती हैं और जो शहीद हो जाएंगे वो भी न शहीदों की कबरों पर जुड़ेंगे मेले उनकी चिताओं पर मेले भरेंगे तो बिल्कुल मत घबराओ लेकिन कुछ मरने लगे पक्षी पशु कुछ तो छोड़ के भाग गए लेकिन मंत्रिमंडल के लोग कहां जाते भाग के क्योंकि जो मंत्रिमंडल घुस जाए उसके लिए बाहर दुनिया में फिर भागने की कोई जगह नहीं रह जाती उसको और ऊपर ही ऊपर जा सकता है पीछे नहीं जा सकता तो उनको तो राष्ट्रपति के पीछे जा नहीं था तो वो तो गए गिरने लगे लेकिन जहां राष्ट्रपति जाए वहीं उनको जाना पड़े अनेक उसमें मर गए तो राष्ट्रपति ने कहा गबराओ मत तुम्हारी पत्नियों को महावीर चक्र प्रदान करेंगे बड़े बड़े औहदे देंगे तुम्हारे फोटो लगाएंगे देश में तुम्हारा नाम होगा देश ऐसी तो बनता है जब कोई मरेगा नहीं तो देश कुर्बानी नहीं देगा तो बनेगा कैसे बात तो ठीक ही थी और विश्वास से पीछा करो क्योंकि विश्वास फलदाई है सोच विचार की इसमें जरूरत नहीं है सोच विचार सभी करने लगेंगे तो मुल्क मर जाएगा सोच विचार मुझ पर छोड़ो आखिरकार किसी तरह है? वो उस रास्ते पर पहुंच गए जो राजपथ था कंक्रीट का बना हुआ बड़ा पथ था तो सब मंत्रिमंडल के लोग प्रसन्न हुए कि देखो आखिर मुसीबत झेली परेशानी हुई कई योजनाएं गुजरी लेकिन फिर आ तो गए हम आ तो गए आखिर राजपथ पर जब नेता का पीछा किया कुर्बानी दी तो आखिर राजपथ मिल गया आ गए राजपथ पर वो राजपथ पर बीच में उल्लू चलने लगा आसपास उसका मंत्रिमंडल बाकी जनता तो घसीट के पीछे रह गई थी अब तो कोई साथ नहीं था जनता में से तब कोई साथ नहीं था मंत्रिमंडल था और राष्ट्रपति थे और वो चले जा रहे थे और तभी उधर से जोर से एक ट्रक कोई 50-60 मील की रफ्तार से आता हुआ लेकिन उल्लू को तो दिखाई नहीं पड़ता था वो तो अक्कड़ से चला जा रहा था उसके आस मंत्रिमंडल चल रहा था लेकिन गधों को दिखाई पड़ता था गधों ने कहा कि देखिए तो सामने से ट्रक आ रहा है आप डरते नहीं हैं बड़े निर्भय मालूम होते उल्लू ने कहा हु कौन डरता है जब नेता ना डरे तो अन्यायी क्यों डरे और डरे तो फिर मंत्रिमंडल में रहने की गुंजाइश न रह जाए तो वो बढ़ते ही गए बढ़ते ही गए आखिर वो ट्रक ऊपर ही आ गया और वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल सब उसके नीचे दब गए वो सब लाशें पड़ी रह गई पीछे ट्रक जहां लिखा रहता है हॉर्न प्लीज, वहां ये नहीं लिखा था वहां लिखा था समय काल ये छोटी सी कहानी मैं कहता हूं और जिंदगी की धूरी करीब करीब ऐसी मुर्खताओं के किनारे पर बहुत अनेक अनेक सदियों से घूमती रही है और आज भी घूम रही है और ऐसा नहीं कि कुछ एक देश का ऐसा दुर्भाग्य सारी दुनिया का ऐसा दुर्भाग्य है जब तक राजनीति सर्वोपरि है तब तक मनुष्य के जीवन में न तो आनंद हो सकता है न शांति हो सकती है क्योंकि राजनीति सर्वोपरि होने का अर्थ यह है इस जीवन में इस जगत में जो सबसे ज्यादा एम्बिशस होंगे सबसे ज्यादा hey. महत्वाकांक्षी होंगे वो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे और जो महत्वाकांक्षी है उसे अपने अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं होता वो बातें सब करता हो अपने अतिरिक्त और कोई मतलब नहीं होता अगर उसे अपने अतिरिक्त किसी और से मतलब होता तो वो महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता था महत्वाकांक्षी व्यक्ति हिंसक होता है और महत्वाकांक्षी व्यक्ति अंधा होता है महत्वाकांक्षा आंधा कर देती है वो कुछ भी कर सकता है और दुनिया भर में राजनीति इतनी प्रभावी है उसकी वजह से जो जितने ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं जितने अंधे जितने क्रूर और कठोर और जितने हिंसक वो सब ऊपर पहुंच जाते हैं और वे जीवन को परिचालित करते हैं और उनके द्वारा जीवन चलता है इसलिए तो आए दिन रोज युद्ध हो जाते हैं दुनिया में तीन हजार साल में साढ़े चार हजार युद्ध हुए हैं मनुष्य जाति के इतिहास में यह घबराने वाला तथ्य नहीं मालूम होता आपको यह कितना आश्चर्यजनक है तीन हजार साल के इतिहास में साढ़े चार हजार लड़ाई मसलन रोज ही लड़ाई चलती रही है और जिन दिनों लड़ाई नहीं चली है वो दिन शांति के दिन नहीं रहे नई लड़ाई की तैयारी के दिन रहे उस वक्त नई लड़ाई की तैयारी चलती रही है मतलब आदमी के इतिहास को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है लड़ने का समय और लड़ाई की तैयारी करने का समय शांति जैसी चीज आज तक न जानी गई है और न परिचित है और ये कैसे हुआ है राजनीतिक केंद्र है तब तक ऐसा ही होगा क्योंकि जो महत्वाकांक्षी है वो हिंसक है और जो हिंसक है वो अंततः युद्ध में ले जाएगा चाहे किसी भी मार्ग से जाए राजनीति की अंतिम परिणति युद्ध है राजनीतिक दृष्टि ही युद्ध और हिंसा पर खड़ी होती है अगर मेरे भीतर राजनीतिक होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको पीछे हटाऊं और मैं आगे जाऊं मेरे मन में पॉलिटिशियन का अर्थ ये नहीं है कि जो आदमी सिर्फ इलेक्शन लड़ता है वो राजनीतिक हो गया मेरी दृष्टि में राजनीतिक से अर्थ है वो व्यक्ति जो दूसरों को पीछे हटा के खुद आगे जाना चाहता है किसी भी दिशा में जब सारी दुनिया इस भांति पोलिटिकल माइंडेड होगी इस भांति महत्वाकांक्षी तो होगी और दूसरों को पीछे हटा के आगे जाना चाहेगी तो दुनिया में संघर्ष और कलह अनिवार्य है व्यक्ति यही करते हैं समाज यही करते हैं राष्ट्र यही करते हैं तो फिर युद्ध अनिवार्य है धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति से ठीक दूसरे छोर पर खड़ा होता है धार्मिक व्यक्ति का आग्रह यह है उसकी सारी की सारी चिंतना और साधना यह है कि वो अंतिम होने में समर्थ हो जाए और राजनीतिक की चिंता यह है कि वो प्रथम होने में समर्थ हो जाए क्राइस्ट ने एक वचन कहा है कि धन है वे जो अंतिम होने को राजी हैं और सच में ही वे धन हैं जो अंतिम होने को राजी हैं सुबह मैंने जो चर्चा की है अंतिम होने का मेरा क्या अर्थ है वो आपके ख्याल में आया होगा धार्मिक व्यक्ति वो है जो अंतिम होने को रांची और राजनीतिक चित्त वो है जो प्रथम होने के सिवाय तृप्त नहीं हो सकता और जब तक दुनिया में इस प्रथम होने की दौड़ होगी तब तक जीवन में कैसे शांति हो सकती है राजनीति एक घातक रोग की तरह मनुष्य जाति को पकड़े रही है और अभी भी पकड़े हुए है और रोज बढ़ती जा रही है बहुत खतरा है या तो राजनीति बचेगी या मनुष्य जाति बचेगी ये दो विकल्प है अगर दुनिया में राजनीतिक चित्तता इसी तरह बढ़ती गई तो मनुष्य नहीं बचेगा मनुष्य नहीं बच सकता है राजनीति का अंतिम परिणाम तीसरा महायुद्ध होगा अंतिम परिणाम और वो युद्ध होगा विश्व युद्ध वो कोई ऐसा युद्ध नहीं होगा कि छोटी मोटी लड़ाई जो हम पहले लड़ते रहे वो राणा प्रताप शिवाजी वाली लड़ाई होने वाली नहीं है कि निकाल ली तलवारों खड़े हो गए वो अपनी होने वाली घोड़े मोड़े पर बैठ के बहादुरी दिखाने का मौका नहीं है वो लड़ाई तो बहुत अद्भुत होने वाली है वो तो होने वाली है टोटल वार वो तो होगा समग्र युद्ध उसमें तो सारी मनुष्य जाति नष्ट होगी और राजनीतिक सारी दुनिया में कहते हैं हम शांति चाहते हैं बड़ी आश्चर्य की बात है राजनीतिक शांति चाह ही नहीं सकता क्योंकि जो शांति चाहता है उसे अंतिम खड़े होने के लिए राजी होना चाहिए जो युद्ध चाहता है उसे प्रथम होने की चेष्टा करनी चाहिए प्रथम होने की चेष्टा करने वाला कहे कि हम शांति चाहते हैं तो झूठी बातें कर रहा है वो वैसी बातें कर रहा है जिसे मछलियां पकड़ने को कांटे पर आटा लगा देते हैं आटा खिलाने की इच्छा नहीं होती मछलियों को कांटे में फंसाने की इच्छा होती है लेकिन बिना आटे के मछली नहीं फंसती है बिना शांति की बातें की युद्ध नहीं होता सारे दुनिया के सभी युद्ध शांति के नाम पर लड़े गए हैं शांति चाहते हैं इसलिए युद्ध करेंगे शांति के लिए युद्ध अभी हिंदुस्तान में लोग कहते थे कि अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा ऐसी मूलताएं भी कहते वक्त कोई संकोच नहीं होता है शांति के लिए युद्ध सब युद्ध अच्छे अच्छे नामों के लिए लड़े गए हैं क्योंकि आटा लगाना पड़ता है कांटे में तब मछली फंसती है और राजनीतिक समझता रहा मनुष्य के मन को अच्छे अच्छे नारे और पीछे युद्ध अच्छे अच्छे नारे और पीछे हिंसा अच्छी अच्छी बातें और पीछे सब विकृति आगे आ जाती है अब वो विकृति इतनी बड़ी हो गई है कि हो सकता है पूरी मनुष्य जाति समाप्त हो जाए तो क्या अब और भी मनुष्य जाति को राजनीतिक रहने की सुविधा है मेरी दृष्टि में नहीं क्योंकि राजनीति अंत मृत्यु हो जाएगी वक्त आ गया कि मनुष्य का राजनीति से छुटकारा होना चाहिए उसका चित्त राजनीतिक नहीं रह रा जाना चाहिए जीवन में बड़े मूल्य हैं संस्कृति के मूल्य हैं धर्म के मूल्य हैं साहित्य के मूल्य हैं काव्य के प्रेम के सौंदर्य के सब छीण हो गए हैं सबके ऊपर राजनीतिक बैठ गया है सब विलीन हो गया है सबके केंद्र में राजनीति हो गई है ये तो ऐसे हुआ है जैसे कि किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व में आत्मा तो गौण हो जाए हाथ पैर प्रमुख हो जाए तो व्यक्तित्व कुरूप और अपंग हो जाएगा मनुष्य के जीवन में राजनीति केंद्रीय नहीं हो सकती नहीं उसे होना चाहिए धर्म केंद्रीय होगा होना चाहिए सौंदर्य केंद्रीय होना चाहिए काव्य की अनुभूतियां केंद्रीय होना चाहिए राजनीतिकता केंद्रीय नहीं होना चाहिए लेकिन इस समय तो और इस समय क्या हमेशा से राजनीति प्रमुख रही है केंद्रीय रही है क्या यह संभव नहीं है कि राजनीति केंद्र से हटाई जाए अगर नहीं हटाई गई तो मनुष्य मिटेगा और दो ही विकल्प हैं या तो राजनीति जाए या मनुष्य जाएगा मुझे दिखाई पड़ता है राजनीति जानी चाहिए कैसे जाएगी जाएगी नॉन एम्बिश माइंड के पैदा होने से गैर महत्वाकांक्षी मन के पैदा होने से राजनीति जाएगी नहीं तो नहीं जाएगी इस राजनीति उस राजनीति की बात नहीं कह रहा हूं कि ये पार्टी और वो पार्टी और ये दल और वो दल नहीं मैं तो राजनीति की बात कह रहा हूं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कह रहा हूं दुनिया से राजनीतिक चित्तता जानी चाहिए और दुनिया में धार्मिक चित्तता आनी चाहिए और दोनों का केंद्र क्या है राजनीतिक चित्तता का केंद्र महत्वाकांक्षा और धार्मिक चित्तता का केंद्र महत्वकांक्षा नहीं है इसी संदर्भ में एक प्रश्न और पूछा है कि अगर महत्वाकांक्षा ना हो तो तो फिर जीवन में विकास ही नहीं होगा निश्चित ही अभी जिस विकास को हम जानते हैं वह महत्वाकांक्षा के ही द्वारा होता है लेकिन सच में क्या जीवन का विकास हुआ है कभी ये सोचा कि विकास हुआ है क्या विकास हुआ है आपके पास अच्छे कपड़े हैं हजार साल पहले से इसलिए विकास हो गया या कि आपके पास बैलगाड़ियों की जगह मोटर गाड़िया है इसलिए विकास हो गया क्या आप झोपड़ी की जगह बड़े मकान में रहते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट के इसलिए विकास हो गया ये विकास नहीं है मनुष्य के हृदय में मनुष्य की आत्मा में कौन सी ज्योति जली है जिसको हम विकास कहे कौन सा आनंद स्फूर्त हुआ जिसको हम विकास कहे मनुष्य के भीतर क्या फलित हुआ है कौन से फूल लगे हैं जिसको हम विकास कहें कोई विकास नहीं दिखाई पड़ता कोई विकास नहीं दिखाई पड़ता एक कोल्हू का बैल चक्कर काटता रहता है अपने घेरे में वैसा ही मनुष्य की आत्मा चक्कर काट रही हाँ कोल्हू के बैल पर कभी रद्दी कपड़े पड़े थे अब उस पर बहुत मखमली कपड़े पड़े लेकिन इससे विकास नहीं हो जाता या कोल्हू के बैल पर हीरे जवार लगा के हम कपड़े टांगने तो भी विकास नहीं हो जाता कोल्हू का बैल कोल्हू का बैल है और चक्कर काटता का रहता है और उस चक्कर काटने को ही वो सोचता है मैं बढ़ रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं मनुष्य आगे नहीं बढ़ रहा है इधर हजारों साल से उसमें कोई परिलक्षण ज्ञात नहीं हुए जिससे वो आगे गया हो कि उसकी चेतना ने नए तल छुए हो कि उसकी चेतना ऊर्धगामी हुए, हुए कि उसकी चेतना ने आकाश की कोई और अनुभूतियां पाई हो तो उसकी चेतना पृथ्वी से मुक्त हुई हो और ऊपर उठी हो कि वो परमात्मा की तरफ गया हो ये कोई विकास नहीं हुआ है महत्वाकांक्षा तो अगर है तो इस तरह का विकास हो ही नहीं सकता विकास हो सकता है कि मकान बड़े होते चले जाएंगे और ये घड़ी आ सकती है कि मकान इतने बड़े हो जाएं कि आदमी को खोजना मुश्किल हो जाए वो इतना छोटा हो जाए और ये घड़ी आ सकती है कि सामान इतना ज्यादा हो जाए कि आदमी अपने ही हाथ के द्वारा बनाए गए सामान के नीचे दबे और मर जाए और ये हो सकता है कि एक दिन हम इतना विकास कर ले तथा कथित विकास कि हमारे पास सब हो सिर्फ आदमी की आत्मा ना बचे एक बार ऐसा हुआ एक नगर में आग लग गई थी और एक भवन जल रहा था लपटों में और भवनपति बाहर खड़ा था और रो रहा था और आंसू बह रहे थे और उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे लोग जा रहे थे और सामान ला रहे थे एक सन्यासी भी खड़ा हुआ देख रहा था जब सारा सामान बाहर आ गया तो सामान लाने वाले लोगों ने पूछा कुछ और बच गया हो तो बताएं क्योंकि अब अंतिम बार भीतर जाया जा सकता है उसके बाद फिर आगे संभावना नहीं है लपटे बहुत बढ़ गई है या आखिरी मौका है तो हम भीतर जाए उस ने कहा मुझे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता तुम एक दफा और जाकर देख लो कुछ हो तो ले आओ वो भीतर भीतर गए से रोते हुए वापस लौटे भीड़ लग गई सबने पूछा क्या हुआ उनसे कुछ कहते भी नहीं बनता है वो कहने लगे हम तो भूल में पड़ गए हैं हम तो सामान बचाने में लग गए हैं मकान मालिक का इकलौता लड़का भीतर सोया था वो जल गया और समाप्त हो गया सामान हमने बचा लिया सामान का मालिक तो खत्म हो गए वो सन्यासी वहां खड़ा था उसने अपनी डायरी में लिखा ऐसा ही पूरी दुनिया में हो रहा है लोग सामान बचा रहे हैं और आदमी समाप्त होता जा रहा है और इसको हम विकास कहते हैं ये विकास नहीं है अगर यही विकास है तो परमात्मा इस विकास से बचा है ये विकास नहीं है ये कतई विकास नहीं है लेकिन महत्वाकांक्षा तो यही कर सकती थी सामान बढ़ा सकती थी शांति नहीं बढ़ा सकती थी शक्ति बढ़ा सकती थी शांति नहीं बढ़ा सकती थी महत्वाकांक्षा दौड़ा सकती थी कहीं पहुंचा नहीं सकती थी फिर क्या हो अगर महत्वाकांक्षा ना हो तो क्या हो महत्वाकांक्षा नहीं प्रेम होना चाहिए किससे प्रेम अपने व्यक्तित्व से प्रेम अपने व्यक्तित्व के भीतर जो छिपी हुई संभावनाएं हैं उनको विकास करने से प्रेम अपने भीतर जो बीज की तरह पड़ा है उसे अंकुरित करने से प्रेम प्रतियोगिता और महत्वाकांक्षा दूसरे की तुलना में सोचती है और विकास की ठीक ठीक दशा दूसरे की तुलना में नहीं सोचती दूसरे के कंपैरिजन में नहीं सोचती अपने विकास की अपने बीजों को परिपूर्ण विकसित करने की भाषा में सोचती इन दोनों बातों में फर्क है अगर मैं संगीत सीख रहा हूं इसलिए सीख रहा हूं कि दूसरे जो संगीत सीखने वाले लोग हैं उनसे आगे निकल जाऊं मुझे संगीत से ना कोई प्रेम है ना अपने से कोई प्रेम है मुझे दूसरे संगीत सीखने वालों से घृणा है ईर्षा है ना तो मुझे अपने से प्रेम है और ना मुझे संगीत से प्रेम है मुझे दूसरे संगीत सीखने वालों से घृणा है ईर्षा है जलन है उनसे मैं आगे होना चाहता हूं लेकिन क्या यही एक दिशा है सीखने की और क्या ऐसा व्यक्ति संगीत सीख पाएगा जिसके मन में ईर्षा है जलन है नहीं संगीत के लिए तो शांत मन चाहिए जहां ईर्ष्या ना हो जहां जलन ना हो संगीत नहीं सीख पाएगा और सीखेगा तो वो झूठा संगीत होगा उससे उसके प्राणों में ना तो आनंद होगा ना उसके प्राणों में फूल खेलेंगे और न शांति आएगी नहीं एक और रास्ता भी है कि मुझे संगीत से प्रेम हो संगीत तज्ञों से ईर्षा और नफरत और घृणा नहीं प्रतियोगिता नहीं प्रतिस्पर्धा नहीं कॉम्पिटिशन नहीं वरन मुझे संगीत से प्रेम हो और अपने से प्रेम हो और मेरे भीतर संगीत की जो संभावना है वो कैसे बीज पौधे बन अंकुर कैसे संगीत के फूल मेरे भीतर आ सके इस दिशा में मेरी सारी चेष्टा हो ये नॉन कॉम्पिटिटिव होगी इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है किसी और से मैं अकेला हूं यहां और अपनी दिशा खोज रहा हूं जीवन में किसी से संघर्ष नहीं है मेरा मैं किसी को आगे पीछे करने के ख्याल में और विचार में नहीं हूं जब तक दुनिया में इस भांति की प्रेम पर आधारित जीवन दृष्टि नहीं होगी तब तक दुनिया से राजनीति से छुटकारा नहीं हो सकता राजनीति एम्बिशन का अंतिम चरम परिणाम है महत्वाकांक्षा तो सिखाएंगे राजनीतिज्ञ पैदा होगा महत्वाकांक्षा तो सिखाएंगे कभी भी अहिंसक चित्त पैदा नहीं होगा हिंसक चित्त पैदा होगा इस सारी दुनिया की जो राजनीति फलित हुई है यह हमारी गलत शिक्षा का फल है जिसने महत्वाकांक्षा सिखाई है गलत सभ्यता और गलत संस्कृति का फल है जो सिखाती है दूसरों से आगे बढ़ो दूसरों से आगे निकलो दूसरों से पहले हो जाओ नहीं सिखाना यह चाहिए कि तुम पूरे बनो तुम पूरे खिलो तुम पूरे विकसित हो जाओ दूसरे से कोई संबंध नहीं सिखाया जाना चाहिए दूसरे से कोई वास्ता भी क्या है और इस दूसरे के साथ संघर्ष में इस दूसरे के साथ प्रतियोगिता में अक्सर ये होता है जो हम हो सकते थे वो हम नहीं हो पाते क्योंकि हमें इस तरह के ज्वर पकड़ जाते हैं जो हमारे प्राणों की प्रतिभा नहीं थी जो हमारे प्राणों के भीतर की वास्तविक पोटेंशियलिटी नहीं थी जिसके बीज ही हमारे भीतर नहीं थे वो महत्वाकांक्षा हमारे भीतर पकड़ जाते हैं तब परिणाम ये होता है कि जो एक अद्भुत बढ़ई हो सकता था वह एक मूर्ख डॉक्टर होकर बैठ जाता है तब परिणाम यह होता है कि जो एक अद्भुत डॉक्टर हो सकता था वो किसी अदालत में सिर पचाता है और वकील हो जाता है तब परिणाम यह होता है कि सब गड़बड़ हो जाता है जो जहां हो सकते थे वहां नहीं हो पाते और जहां नहीं होना चाहिए तो वहां हो जाते हैं और जिंदगी सब बोझिल और भारी और कष्टपूर्ण हो जाती जीवन के परम आनंद के क्षण हैं जब कोई व्यक्ति उस काम को खोज लेता है जो उसके भीतर की संभावना है तब उसके व्यक्तित्व में एक निखार एक प्रकाश एक प्रफुल्लता आ जाती अभी तो सारी दुनिया परेशान है और बोझिल है और बोर्ड है और उभी हुई है उसका एकमात्र कारण है हर आदमी गलत जगह है हर आदमी गलत जगह है मुश्किल से कभी कोई आदमी ठीक जगह हो पाता है और क्यों क्योंकि महत्वाकांक्षाएं से ज्वर पैदा कर देती है दूसरों को देखकर कि मैं ये भूल ही जाता हूं मुझे ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं क्या होने को पैदा हुआ था हर आदमी कुछ होने को पैदा हुआ है हो सकता है वो एक बहुत अच्छे ढंग का बड़े होने को पैदा हुआ एक बहुत अच्छे ढंग का चमहार लेकिन महत्वाकांक्षा तो की दुनिया राष्ट्रपति को आदर देती चमहार को तो आदर देती नहीं इसलिए सभी राष्ट्रपति होना चाहते हैं चमहार कौन होना चाहेगा तो जो एक कुशल कारीगर होने को पैदा हुआ था वो अकुशल राजनीतिक होकर समाप्त हो जाता है नहीं जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उसके व्यक्तित्व के भीतर कुछ होने की संभावना है प्रत्येक के भीतर और जिस दिन भी दुनिया में नॉन एम्बिस समाज गैर महत्वाकांक्षी समाज के आधार रखे जा सकेंगे उस दिन दुनिया में बहुत लोग प्रफुल्लित उपलब्ध होंगे बहुत लोग आनंद को उपलब्ध होंगे बहुत लोग प्रसन्नता को उपलब्ध होंगे बहुत लोगों के जीवन में प्रसाद दिखाई पड़ेगा क्योंकि वो जो काम जिसको लेने जो उनके भीतर था जो निकलेगा और अभिव्यक्ति होगी तो वो कुछ खिलेंगे जैसे हर फूल खिल जाता है तो खुशी और सुवास देने लगता है लेकिन मनुष्य जाति में बहुत कम फूल खिलते हैं खिल ही नहीं सकते महत्वाकांक्षा तो ने सारी जड़ें तोड़ डाली है सारा जीवन नष्ट कर दिया है अगर आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो एक कृपा करना उनको महत्वाकांक्षा मत तो सिखाना इससे बड़ी शत्रुता और कोई नहीं हो सकती कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को महत्वाकांक्षा सिखाएं क्योंकि महत्वाकांक्षा उनके जीवन को नष्ट कर देगी जहर की भांति उनके जीवन को नष्ट कर देगी और ये जहर अंतिम रूप में राजनीति में प्रकट हो रहा है राजनीति से मनुष्य जाति का छुटकारा चाहिए कैसे होगा ये होगा धार्मिक चित्तता जितनी विकसित हो तो होगा तो ज्यादा इस पर और कुछ कह सकूंगा धार्मिक चित्त कैसे विकसित हो उसका तो मैंने तीन दिन आपसे विचार किया है उस आधारों पर धार्मिक चित्त विकसित हो सकता है एक नए मनुष्य को जरूर ही पैदा होना चाहिए क्योंकि जीवन बहुत बोझिल बहुत दुखी है और वो नया मनुष्य किसी बिल्कुल नए आधारों पर विकसित हो सकता है इन पुरानी परिपाटियों पर नहीं इन लीकों पर नहीं जो अब तक चलती रही है ये सारी लीकें खतरनाक है और टूट जानी चाहिए और ये सारी कड़ियां जला देने योग्य हैं और मनुष्य का अतीत शुभ नहीं रहा है सुंदर नहीं रहा है लेकिन उसका भविष्य सुंदर हो सकता है लेकिन आकस्मिक रूप से नहीं हो जाएगा ये ये कोई नियति नहीं है कि अपने आप हो जाएगा ये कोई आकाश के ऊपर से आदेश नहीं आएंगे कि अब सब ठीक हो जाए, हमें बहुत कुछ बदलाव करनी होगी मनुष्य के चित्त को जिन ईटों से हम बनाते हैं वो बदलनी होगी मनुष्य को जो हम ढांचे देते हैं वो बदलने होंगे और अगर एक सुंदर और स्वस्थ भविष्य लाना है तो हमें पूरी पूरी परंपराएं फिर से विचार कर लेनी होगी उनमें बहुत कुछ कचरा है जो जला देने योग्य है बहुत कुछ गलत है बहुत कुछ बीमार है जो नष्ट कर देने योग्य है और जब तक इतना विद्रोह और विचार नहीं है तब तक हम इसी कोलू के बैल की भांति अपने बच्चों को भी पेरेंगे उनके बच्चों को वो पेरेंगे और दुनिया में एक अद्भुत बीमारी महारोग चल रहा है हजारों साल से जो शायद आगे भी चलता रहेगा इसे तोड़ने के लिए कुछ चिंतन और विचार आवश्यक है मैंने जो कहा उस पर विचार करेंगे मानने को मैं नहीं कहता हूं कि मैंने जो कहा उसे मान लेंगे मैंने जो कहा उस पर विचार करेंगे तो शायद ख्याल में आ सकता है निश्चित ही बहुत नई बात विचार करते वक्त कठिन मालूम पड़ती है चौकाती है बंदी पर पाटी से दूर होने से मन को हिलाती है लेकिन थोड़ा सोचेंगे विचार करेंगे एक कारण से सिर्फ अगर आज का समाज इतना गंदा गर्ित और निंदित है तो जरूर इसकी बुनियादें कहीं ना कहीं गलत होंगी अगर बुनियादें सही होती तो यह समाज ऐसा कैसे हो सकता था ये समाज इतना गलत है जरूर इसकी बुनियादे गलत होंगी उन बुनियादों को पुनर्विचार करने की जरूरत है छोटे प्रश्न और ले लेता हूं किसी किस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मन दो हैं, एक मन कहता है कि यह रास्ता है दूसरा कहता है कि वो रास्ता है आप अपने विचार प्रकट कीजिए मन तो एक ही है लेकिन मनुष्य ने मन को जिस भांति विकसित किया है वो विकास की पद्धति गलत होने से मन अपने भीतर ही विभाजित हो गया है मनुष्य का मन तो वही कहता है जो अत्यंत प्राकृतिक है लेकिन मनुष्य की सभ्यता उस प्रकृति पर रोक लगाती है और कहती है कि ये गलत है ये मत करना बचपन से हम बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं यह गलत है ये मत करना यह बुरा है ये मत करना ये पाप है इससे अहित होगा इससे नरक होगा इससे दंड मिलेगा तो बच्चे के भीतर एक तो प्रकृति है जो कहती है कि ये ठीक है और एक उसको सिखाई गई शिक्षाएं हैं वो कहती हैं कि ये ठीक नहीं है दूसरी बात ठीक है परिणाम ये होता है कि हमेशा मन में द्वंद्व खड़ा रहता हमेशा कोई भी बात आ जाए मन में द्वंद खड़ा हो जाएगा क्योंकि प्रकृति कुछ और कहती है और ये सिखाई हुई बातें कुछ और कहती है इस भांति मनुष्य के भीतर द्वंद बढ़ता जाए तो मनुष्य पागल भी हो सकता है पागल इसी वजह से होता है इसलिए जितनी सभ्यता बढ़ती है उतना पागलपन बढ़ता है जितनी सभ्यता बढ़ती है उतने विक्षिप्त लोग बढ़ते हैं अभी मैं सुनता था कि न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में तो हर एक मकान के बाद मनोचिकित्सक का दूसरा मकान और तख्ती लगी है एक वक्त ऐसा आएगा वहां के एक मनोवैज्ञानिक ने कहा पचास साल बाद न्यूयॉर्क में आधे मकान सामान्य लोगों के आधे मकान मन की चिकित्सा करने वाले डॉक्टरों के होंगे कभी ऐसा भी वक्त आ सकता है कि सभी मकान उनके हों तो विकास होगा तो ऐसे ही होगा सभ्यता जितनी बड़ी है अगर उसकी ठीक ठीक गणना स्पष्ट हो तो आप घबरा जाएंगे जितने असभ्य लोग हैं उनमें पागल होने की संख्या उतनी ही कम जितनी असभ्य जातियां हैं उनमें पागल होने की मात्रा बहुत कम है और फिर जैसे सभ्यता बढ़ती है उतने ही पागल होने की संख्या बढ़ती चली जाती है अमेरिका के हिसाब से इस समय अमेरिका में 40 प्रतिशत लोग ठीक मानसिक स्थिति में नहीं है 40 प्रतिशत बाकी 20 प्रतिशत लोग किसी भी दिन अपने मानसिक संतुलन को खो सकते साठ प्रतिशत हुए शेष जो चालीस प्रतिशत है जरूरी नहीं है कि वो सब स्वस्थ हों। उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो डॉक्टरों के पास कभी गए नहीं अमेरिका इस समय सबसे बड़ा सभ्य मुल्क है अगर इसकी कोई भी कारण पूछना चाहे तो मैं कहूंगा क्योंकि पागलों की संख्या वहां सर्वाधिक है जिस दिन कोई मुल्क पूरा का पूरा पागल हो जाएगा वह सभ्यता की चरम स्थिति होगी फिर ऐसा विकास हो रहा है यह क्या हो रहा है असभ्य आदमी के ऊपर प्रकृति के ऊपर बहुत कम नियंत्रण होते हैं जो उसे ठीक ठीक भीतर से लगता है वो करता है क्रोध आता है तो क्रोध करता है गुस्सा आता है गुस्सा करता है हत्या करने का मन होता है तो हत्या करता है उसे जो ठीक लगता है प्रेम होता है तो प्रेम करता है उसे जो ठीक लगता है वो करता जो उसकी प्रकृति कहती हम कहेंगे ये तो बड़ी पाश्विक स्थिति हो गई पशु की स्थिति हो गई निश्चित ही ये स्थिति शुभ नहीं है इस स्थिति को बदलना जरूरी है तो हम क्या करें तो हम ये सिखाते हैं कि क्रोध बुरा है क्रोध को पी जाओ क्रोध करो मत हम कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी से प्रेम हो जाए तो अपने मन को संयम में रखो प्रेम करो मत हम ये बातें सिखाते हैं ताकि आदमी पशु न रह जाए पशु होने से तो बच जाता है लेकिन फिर पागल हो जाता है अभी तक दो ही विकल्प है। या तो पशु या पागल ठीक आदमी हम कैसे पैदा करें जो थोड़े बीच में रहते हैं वो आधे पशु होते हैं आधे पागल होते हैं इसलिए चलते चले जाते हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती या ऊपर से तो शब्द होते हैं और भीतर से शब्द नहीं होते तो भी चल जाता है तो तीसरा विकल्प है पाखंड कि दिखाओ ऊपर से कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं भीतर से जो प्रकृति कहती है वो किए चले जाओ तो दो मुख पैदा हो जाते हैं आदमी के भीतर भीतर कुछ होता है बाहर कुछ होता है बाहर सब और भीतर अपने पशु को कायम रखता है या तो पाखंड पैदा होता है और अगर जिद्दी हो और कहे कि मैं तो पूरी तरह सभ्य होके ही रहूंगा तो फिर पागल होगा और अगर जिद्दी दूसरा हो और वो कहे कि मैं तो कुछ भी ना मानूंगा मुझे तो जो सुखद लगता है वही करूंगा जो प्रीतिकर लगता है वही करूंगा तो वो पशु हो जाए तब रास्ता क्या है इन तीन के पीछे ये तीनों ही बातें गलत है मनुष्य के भीतर जो जो वृत्तियां हैं वे दमन से नहीं सुब की तरफ ले जाती हैं। उसकी मैंने बात की पीछे आपसे कि मनुष्य की वृत्तियों के दमन के दुष्परिणाम होते हैं उससे वो शब्द होता नहीं सिर्फ शब्द दिखाई पड़ता है और इसलिए उसके मन में द्वंद पैदा हो जाता है। मनुष्य की पूरी प्रकृति का रूपांतरण होना चाहिए दमन नहीं बच्चों को यह मत सिखाइए कि तू क्रोध मत करना क्रोध बुरा है बच्चों को वो मार्ग सिखाइए जहां से उसे शांति मिलनी शुरू हो जाए अगर उसका चित्त शांत होगा तो वो क्रोध तो कर ही नहीं पाएगा यह मत सिखाइए कि क्रोध मत करो बल्कि ये सिखाइए पॉजिटिवली उस रास्ते पर ले जाइए विधायक रूप से जहां उसके चित्त में शांति का उदय हो शांति का उदय सिखाइए क्रोध न करने की बात मत सिखाइए सेक्स से बचाना है काम से बचाना है तो ब्रह्मचरी के थोते उपदेश मत सिखाइए उससे उसका जीवन खतरनाक हो जाएगा और गलत हो जाए उसका सारा जीवन नष्ट हो सकता है और ब्रह्मचरी ने जिन जिन कौमों के मन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है उनका सारा दाम्पत्य जीवन नष्ट हो गया और उनके भीतर इतनी ज्यादा कामुकता पैदा हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं वो कौन 24 घंटे सेक्स के सिवा कुछ भी नहीं सोच रही उनका सारा चिंतन वहीं केंद्रित हो गया बातें वो भगवान की करते हैं चिंतन वो सेक्स का करते हैं करेंगे ही क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन है और सेक्स नरक है ये सिखाया जा रहा है इसके दुष्परिणाम हुए हैं दुष्परिणाम हो रहे हैं दुष्परिणाम निरंतर होते रहे नहीं सेक्स से अगर बच्चे के जीवन को ऊपर ले जाना है तो उसे प्रेम सिखाइए उसे ब्रह्मचरी मत सिखाइए जितना प्रेम विकसित होता है सेक्स उतना ही विलीन हो जाता है और हृदय जिस दिन पूरी तरह प्रेम से भर जाता है उस दिन कामुकता शून्य हो जाती क्योंकि सारी की सारी सेक्स की शक्ति प्रेम में परिवर्तित होती है प्रेम सिखाइए पौधों से प्रेम सिखाइए पत्थरों से प्रेम सिखाइए पशुओं से प्रेम सिखाइए बच्चे के हृदय को प्रेम से भरिए वो जिसके पास जाए प्रेम से भरा हुआ जाए उसके जीवन में अपने आप प्रेम के कारण ब्रह्मचरी चला आएगा वो ब्रह्मचरी बहुत और बात है जो प्रेम से फलित होता है और जो ब्रह्मचरी सेक्स के दबाने से फलित होता है वो बिल्कुल दूसरी बात है वो बहुत खतरनाक बीमारी है एक साध्वी के पास मैं था मेरा चादर हवा में हिला और उनको छू गया तो वो घबरा गईं क्योंकि पुरुष का चादर साध्वी को नहीं छूना चाहिए वो मुझसे आत्मा की बातें कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि शरीर तो हम नहीं हैं हम तो आत्मा हैं तो मैंने उनसे कहा मैं तो बहुत हैरान हो गया आप तो कहती हैं आप शरीर नहीं है और चादर मेरा किसको छू रहा है आपकी आत्मा को छू रहा है और मैंने कहा कि मैं ये भी पूछना चाहूंगा ये चादर पुरुष ने ओढ़ लिया तो ये चादर भी पुरुष हो गया ये तो हद दर्जे की सेक्सुअलिटी हो गई ये तो हद दर्जे की कामुकता हो गई कि चादर भी पुरुष हो गया चूंकि पुरुष ने ओढ़ लिया इसको छूने से क्या घबराहट हो रही है घबराहट हो रही कि वो जो सेक्स दबाया गया है वो दबाया गया सेक्स हमेशा धक्के मार रहा है वो तो पुरुष का चादर भी छू जाए तो भी ऊपर आ जाएगा उठ ये ब्रह्मचरी नहीं हुआ ये तो अत्यंत मानसिक रूप का व्यविचार हुआ और यही व्यविचार चल रहा है ब्रह्मचरी के नाम से ब्रह्मचरी तो प्रेम से फलित होता है जब हृदय परिपूर्ण प्रेम से भर जाता है तो ब्रह्मचरी अपने आप फलित होता है ब्रह्मचरी की शिक्षा मत दीजिए प्रेम सिखाइए और फिर देखिए कि जीवन में कैसा रूपांतरण होता है मेरा कहना यह है कि हमारी सारी नैतिक शिक्षा गलत होने से मन दो हिस्सों में टूट जाता है प्रकृति कहती है सेक्स और शिक्षा कहती है ब्रह्मचरी बस टूट हो गई खतरा हो गया अब जीवन कष्ट में पड़ेगा दुविधा में पड़ेगा खंड खंड हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी और उसी में आदमी टूटता है और नष्ट होता है मैं कहता हूं कि प्रकृति का तो विरोध घातक है प्रकृति का विरोध घातक है प्रकृति का, का परिवर्तन प्रकृति का ट्रांसफॉर्मेशन प्रकृति का ऊर्ज्गमन तो सहयोगी है सेक्स के दुश्मनी में मत खड़े हो जाइए प्रेम के पक्ष में जीवन को विकसित करिए जितना प्रेम विकसित होगा सेक्स की शक्ति प्रेम में अपने आप समाहित होती चली जाएगी जिस दिन प्रेम पूरा हृदय में भर जाएगा उस दिन उस हृदय में कामुक्ता अपने आप विलीन हो जाएगी और किसी भांति से कामुक्ता विलीन नहीं होती और सब भांति के उपाय असफल हुए हैं लेकिन ईमानदारी से चिंतन नहीं है इसलिए थोती बातों को भी हम दोहराए चले जाते हैं और उन पर कभी विचार भी नहीं करते मन दो नहीं है मन दो कर दिए गए हैं, मन एक ही होना चाहिए और एक ही होने का यह मतलब नहीं कि मन पशु हो जाए नहीं मनुष्य के भीतर जो पशुता जैसी मालूम होती है उस एक ही मन को बिना खंडित किए विकसित किया जा सकता है और वही पशुता जो है ठीक ठीक विकसित हो तो दिव्यता में परिवर्तित हो जाती है तो ये मन का जो द्वैत है यह गलत शिक्षा गलत संस्कृति गलत सभ्यता गलत धर्मों की शिक्षा का परिणाम है और ये द्वैत तो होगा मैं घर में ठहरा था गृहिणी ने मुझसे कहा मैं अपने पति को बहुत प्रेम करती हूँ अथक प्रेम करती हूँ उन्हें परमात्मा ही की तरह मानती हूँ लेकिन फिर भी कलह हो जाती है रोज कलह हो जाती है छोटी छोटी बात पर कलह हो जाती है तो हैरानी होती जिसको मैं परमात्मा की तरह मानती हूँ इतना प्रेम करती हूँ उससे छोटी छोटी बात पर कले क्यों हो जाती उसकी छोटी छोटी आज्ञा मानना भी कठिन हो जाता है उसकी छोटी छोटी इच्छा पर झुकना भी कठिन हो जाता है मैं ही उसे उल्टे झुकाने की कोशिश करती हूं तो क्या कठिनाई है मुझे कहें तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा सेक्स के प्रति क्या दृष्टिकोण है बचपन से हम बच्चों को बच्चियों को सिखा रहे हैं सेक्स गेत है नरक है पाप है नरक का द्वार है ये सिखा रहे हैं छोटी बच्चियां छोटे बच्चे ये सीख रहे हैं कि सेक्स पाप है सेक्स नरक है सेक्स से बुरा कुछ भी नहीं है उसका विचार ही आना बुरा उसका ख्याल ही आना बुरा है इसको हम सिखा रहे हैं फिर 20 वर्ष की लड़की हो गई इस भांति सीखी हुई फिर उसका विवाह कर दिया वही माँ बाप जिनने सिखाया कि सेक्स पाप है, उसका विवाह भी, उस भी, भी, भी कर दिया उन्हीं माँ बापो ने उसी समाज में जिसने सिखाया कि सेक्स पाप उसने विवाह कर दिया अब द्वंद शुरू होगा जिसको आपने कहा कि पति है इनको परमात्मा मानना इनको परमात्मा कैसे मानेगी क्योंकि इनसे उसका संबंध जो होगा वो तो सेक्स का होगा और सेक्स से बड़ी पाप जैसी कोई चीज नहीं तो ये परमात्मा कैसे हो सकते ये पति परमात्मा हो कैसे सकता है इसका संबंध तो सेक्स का है इसलिए पत्नी की बहुत गहरी दृष्टि में पति से पतित और कोई व्यक्ति होता ही नहीं है हो भी नहीं सकता है इसलिए वो एक ऐरे गहरे साधु संन्यासी के पैर छू सकती पति के नहीं छूती है तो पर है लेकिन जानती भीतर से कि कैसा नीचा आदमी कैसा निम्न आदमी वही पति भी जानता है कि पत्नी नरक का द्वार इस ये साधु संन्यासी सिखा गए कि नरक का द्वार है यही तो तुमको लिए जा रही नरक में एक स्त्री एक महिला मुझसे रास्ते में पूछती थी ट्रेन में कि मुझे ये बताइए स्त्री पर्याय से मुक्ति कैसे मिले ये बेवकूफों ने सिखाया हुआ है कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं हो सकता जैसे मोक्ष भी ये देखता है देह और नापजोक रखता है कि कौन पुरुष कौन स्त्री ये पुरुषों ने सिखाया है स्त्रियों को और अगर स्त्रियां नरक के द्वार हैं तो फिर स्त्रियां तो अब तक नरक गई ही नहीं होंगी क्योंकि उनके लिए अगर पुरुष द्वार ना हो तो वो नरक कैसे जाएंगी अगर स्त्रियां किताबें लिखती तो वो लिखती पुरुष नरक के द्वार है वो दोनों एक दूसरे को नरक के द्वार बने हुए हैं क्योंकि सेक्स की मन में निंदा है सेक्स का मन में सम्मान होना चाहिए निंदा नहीं सेक्स के प्रति प्रकृति स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए जानना चाहिए कि वो जीवन की अत्यंत अनिवार्यता है और जानना चाहिए कि सारी प्रकृति उस पर खड़ी है सारा विराट सृजन उस पर खड़ा हुआ है सेक्स से बड़ी शक्ति नहीं सेक्स से बड़ी फोर्स नहीं उसी पर तो सारा खेल है फूल इसलिए खेलते हैं वृक्ष इसलिए खेलते हैं पक्षी इसलिए गीत गाते हैं बच्चे इसलिए पैदा होते हैं सारी दुनिया में जो भी क्रिएटिविटी है वो सब बुनियाद में सेक्स से संबंधित है तो सेक्स को निंदित करके तो सब गड़बड़ हो जाएगा नहीं उसकी निंदा की जरूरत नहीं उसके स्वीकार की जरूरत है और स्वीकार के द्वारा उसको और कितना विकसित किया जा सकता है इस दिशा में परिवर्तन ऊर्धव की जरूरत है सेक्स जरूर एक दिन परिवर्तित होकर ब्रह्मचरी बन सकता है लेकिन सेक्स के विरोध में लड़के नहीं वरण सेक्स के प्रति अत्यंत सम्मान अत्यंत सहृदता अत्यंत सहजता अत्यंत मैत्रीपूर्वक उस शक्ति को परिवर्तित किया जा सकता और मार्ग है कि प्रेम विकसित हो मार्ग है कि प्रेम विकसित हो तो सेक्स की अपने आप अपने आप गति में होता है जैसे कि पानी को बहाव देना हो हम एक नाली बना दें तो पानी उससे बहने लगता है और नाली ना हो तो फिर पानी कहीं भी बह जाता है प्रेम की नाली अगर भीतर चित्त में निर्मित हो तो सेक्स की सारी की सारी एनर्जी प्रेम में परिवर्तित होती है और बहती है लेकिन हमारी सारी शिक्षा भूल से भरी सारी संस्कृति भूल से भरी है और इसलिए मनुष्य का चित्त रुगुण से रुग्ण होता चला गया है उस पर और ज्यादा तो फिलहाल मैं भी नहीं कह सकूंगा इधर कुछ मित्र सोचते हैं कि एक पूरा का पूरा कैंप ब्रह्मचरी पर हो मैं भी सोचता हूं कि ये हो सकता है और होना चाहिए अंतिम रूप से प्रश्न तो नहीं लूंगा दो छोटी सी कहानी कहूंगा वो विदा के समय एक छोटी सी कहानी तो मुझे ये कहनी है अभी आ रहा था तो मुझे ख्याल आया एक राजा हुआ उसने दूर दूर खबर की कि जो भी धर्म श्रेष्ठ होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा अनेक अनेक पंडित आए समझाते थे हमारा धर्म श्रेष्ठ है दूसरा पंडित समझाता हमारा धर्म श्रेष्ठ है वो विवाद भी करते है एक दूसरे को हराने और पराजित करने की कोशिश भी करते है लेकिन राजा के सामने कुछ सिद्ध न हो पाया कि कौन धर्म चरम धर्म है कौन सर्वोत्कृष्ट धर्म है और जब यही सिद्ध न हुआ तो राजा अधर्म के जीवन में जीता रहा उसने कहा जिस दिन सर्वश्रेष्ठ धर्म उपलब्ध हो जाएगा उस दिन में धर्म का अनुसरण करूंगा जब तक सर्वश्रेष्ठ धर्म का पता ही नहीं है तो मैं कैसे जीवन को छोड़ू और बदलू तो जीवन तो वो अधर्म में जीता रहा लेकिन सर्वश्रेष्ठ धर्म की खोज में पंडितों के विवाद सुनता रहा सभी धर्मों के लोग आए और किसी भी धर्म का आदमी आया उसने कहा मेरा धर्म श्रेष्ठ दूसरों के नीचे है राजा उनकी दलीलें सुनता दूसरों को आमंत्रित करता उनकी दलीलें सुनता ऐसे जीवन बीता जीवन तो है छोटा और दलीलें तो है बड़ी तो दलीलों में तो जीवन बिल्कुल बीत ही सकता है कोई कठिनाई नहीं फिर तो राजा बूढ़ा होने लगा और गबड़ा गया कि अब क्या होगा धर्म का जीवन दुख देने लगा पीड़ा लाने लगा लेकिन जब श्रेष्ठ धर्म ही ना मिले तो वो चले भी कैसे धर्म की राह पर अंततः एक भिकारी उसके द्वार पर आया और उस भिकारी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम पीड़ित हो परेशान हो तुम्हारे चेहरे से भी दिखाई पड़ता राजा ने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ धर्म की खोज में हूं भिकारी ने कहा सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या बहुत धर्म होते हैं दुनिया में कि उसमें कोई श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का भी सवाल उठे धर्म तो एक है कोई धर्म बुरा कोई धर्म अच्छा ही तो होते नहीं तो सर्वश्रेष्ठ का कोई सवाल नहीं राजा बोला लेकिन मेरे पास तो जितने लोग आए उन्होंने कहा हमारा धर्म श्रेष्ठ है उस फकीर ने कहा जरूर उन्होंने धर्म के नाम से मैं श्रेष्ठ हूं यही कहा होगा उनका अहंकार बोला होगा धर्म तो एक है अहंकार अनेक है राजा से उसने कहा कि जब भी कोई पंथ से बोलता है या किसी धर्म से बोलता है तो समझ लेना है कि वो धर्म के पक्ष में नहीं बोल रहा अपने पक्ष में बोल रहा है और जहां पक्ष है जहां पंथ है वहां धर्म नहीं होता धर्म तो वहीं होता है जहां व्यक्ति निष्पक्ष होता है पक्षपाती मन में धर्म नहीं हो सकता राजा प्रभावित हुआ उसने कहा तो फिर तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं उस फकीर ने कहा कि आओ नदी के पार चलें वहां मैं बताऊंगा वे नदी के किनारे गए उस फकीर ने कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ नाव हो तुम्हारे राजधानी की वो बुलाओ तो उसमें बैठ के उस तरफ चलें। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक राजा जाए तो सर्वश्रेष्ठ नाव आनी चाहिए 20 20-25 जो अच्छी से अच्छी नावें थी वो बुलाई गई सुबह वो गए थे दोपहर इसी में हो गई सब नावे इकट्ठी हुई अब वो घाट के किनारे भूखे बैठे हुए हैं और वो फकीर भी अजीब था एक एक नाव में दोस्त निकालने लगा कि इसमें ये खराबी है इसमें ये दाग लगा हुआ है ये तो आपके बैठने योग्य नहीं है इसमें मैं कैसे बैठ सकता हूं ये तो बहुत छोटी है राजा भी थक गया सांझ हो गई सूरज डूबने लगा राजा ने कहा क्या बकवास लगा रखी है नाव कोई भी काम दे सकती है और अगर नाव कोई भी पसंद नहीं पड़ती तो नदी भी कोई भारी नहीं चलो हम तैर के निकल चले छोटी सी नदी है अभी कभी के उस तरफ पहुंच गए होते फकीर जैसे इसकी प्रतीक्षा में ही था उसने कहा मैं इसी की प्रतीक्षा में था तुम्हें तो जीवन में यह ख्याल नहीं आया कि धर्मों की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो तैर के भी निकला जा सकता है और सच तो यह है कि धर्म की कोई नाव नहीं होती व्यक्तिगत रूप से ही तैरना पड़ता है धर्म की कोई नाव नहीं होती और जो कहता हो कि धर्म की नाव होती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 ऑडियो माध्यम में मुद्रित आवाज पर ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन का कॉपीराइट है कॉपीराइट राइट 1953 से 2003 सर्वाधिकार सुरक्षित किसी भी माध्यम से रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषेध है